नमस्कार मैं अर्चना चौजी आप सभी का स्वागत करती हूं आज सुना रही हूं गोपाल दास नीरज जी की रचना जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल उड़े मर्त मिट्टी गगन स्वर्ग छूले लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी निशा की गली में तिमिर राह भूले खुले मुक्ति किरण द्वार जगमग उषा जान पाए निशा आन पाए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही भले ही दिवाली यहाँ रोज आए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में नहीं मिट सका है धरा का अंधेरा उतर क्यों आए नखत सब गगन के नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा कटेंगे तभी यह अंधेरे घिरे अब स्वयंधर मनुज दीप का रूप आए जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए अंधेरा धरा पर कहीं रहे न जाए